बृहदारण्यकोपनषद अध्याय अध्या ब्राह्मण पांच यमनिपेक्ष अमृत सासाधन इति मैत्री ब्राह्मण आरब्धात्मज विज्ञाते आत्मनिच्ञाते सर्वद भवति आत्मा च प्रियः प्रिय सर्वस्मा तस्मादत्मा द्रष्ट्य स च्रोतव्यो मंतव्यो निधिधासीव्य दर्शन प्रकारा उक्ता है जो कर्म की अपेक्षा से रहित अकेला ही अमृतत्व का साधन है उसका वर्णन करना था इसी से मैत्री ब्राह्मण आरंभ किया गया था और सर्व सन्यास रूप अंग से युक्त आत्मज्ञान ही है आत्मा का ज्ञान होने पर यह सब कुछ ज्ञान हो जाता है और आत्मा सबसे अधिक प्रिय है इसलिए आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए तथा उसी का श्रवण मनन और निधिध्यासन करना चाहिए ये उसके साक्षात्कार के प्रकार बतलाए गए हैं त्रोतव्य आचार्यागमाभ्याम मंतव्यस्त दर्कत तत्र तर्क उक्तः सर्वं इति प्रतिज्ञातस्य त्र चर्क उत्त आत्मेदम सर्वती प्रतिज्ञात हेतुर्सिद्धः इत्या आत्मकोदव आत्मक्रलय्वच सामान्योद्भव इशंक्यत तदा प्रलयाख्य एतद् एकतमणम आरभ्यते इनमें आत्मा का श्रवण तो आचार्य और शास्त्र के द्वारा करना चाहिए और मनन तर्क से करना चाहिए इसमें तर्क यह बतलाया है कि यह सब आत्मा ही है ऐसी प्रतिज्ञा की है उसमें एकमात्र आत्मा का ही सब में सामान्य रूप से विद्यमान रहना एक आत्मा से ही सबका उत्पन्न होना और एक आत्मा में ही सब का लीन होना ये उसके हेतु बतलाए गए हैं जहाँ यह शंका की जाती है कि यह जो एक आत्मा का ही सब में समान रूप से रहना उसी से सबका उत्पन्न होना एवं उसी में लय होना रूप हेतु है वह असिध है इस आशंका की निवृत्ति के लिए यह ब्राह्मण आरंभ किया जाता है यस्मा पर परस्परोप कार्योपकारक भूतम जगत सर्व पृथ्व्यादि यज्ञ लोके प्रकम् परस्परोपकार्योपकारकूत तदेकूर्वकसाकलच दृष्ट तस्मादिव्यादीलक्षण जगत परस्परोपकार्योपकारकथा भूत ब्राह्मणे प्रकाश्यते क्योंकि यह पृथ्वी आदि सारा जगत परस्पर उपकार्य और उपकारक रूप है तथा तो लोक में जो भी पदार्थ परस्पर उपकार्य उपकारक रूप होते हैं वे एक कारण पूर्वक एक सामान्य रूप और एक प्रलय स्थान वाले देखे गए हैं इसलिए यह पृथ्वी आदि रूप जगत भी परस्पर उपकार्य उपकारक रूप होने के कारण वैसा ही होना चाहिए यही विषय इस ब्राह्मण में प्रकाशित किया जाता है अथवा इति प्रतिज्ञातस्य आत्मेद प्रतिमोत्पत्ति स्थितल हेतु पुनरागम प्रधान मधुब्राह्मणे प्रतित निगमन क्रियते तथा नैयायिक उत्तपदेश प्रति पुनर्वचन इति अथवा यह सब आत्मा ही है ऐसी जो प्रतिज्ञा की थी उसमें आत्मा से उत्पत्ति तथा उसी में स्थिति और लय होना हेतु बतला कर, अब इस शास्त्र प्रधान मधुब्राह्मण द्वारा प्रतिज्ञा किए हुए उसी अर्थ का पुनः निगमन किया जाता है ऐसा ही नया ने कहा है कि हेतु का प्रतिपादन करके प्रतिज्ञा को पुनः कहना निगमन कहलाता है अन्य व्याख्यातम आदुंद दृष्टांताव्य आगम वचनम प्रांग मधु उपपत्ति मधुब्राह्मणा मंत्याति प्रदर्शन मधुब्राह्मणन निधिध्यासन विधिच्यत भरती अन्य अन्ष्यकारों ने ऐसा ऐसी व्याख्या की है कि दुंदुभि के दृष्टान से पहले तथा शास्त्र वचन है वह स्रोतव्य इस विधि वाक्य में कहे हुए श्रवण का निरूपण करने के लिए है फिर मधु के पहले तक जो शास्त्र वचन है वह युक्ति दिखलाते हुए मंतव्य इस वाक्य में आए हुए मनन का निरूपण करने के लिए है और मधु के द्वारा निधि ध्यासन की विधि बतलाई जाती है यथा आगमने नावधारितम् सर्वी तो यहामने नवधारित तर्कथ मतव्यर्क तो मत तर्काग्या तथा निधिध्यास क्रियत पृथंग निधिध्यास विधिनक तस्मा पृथक प्रकरण विभागों नक इतस्प्रा श्रवणमनिध्यासन मिट्टी सर्वथा सर्वेतु अध्याय दयाथों अस्विन ब्राह्मणे उपसंग्रियते किंतु कुछ भी अर्थ किया जाए सभी प्रकार जैसा शास्त्र ने निश्चय किया हो वैसा ही तर्क द्वारा मनन करना चाहिए और जैसा तर्क से मनन किया गया है उस तर्क और शास्त्र से निश्चित किए हुए अर्थ का उसी प्रकार निदिध्यासन किया जाता है इसलिए निधि के लिए पृथक विधि करना निरर्थक ही है अतः हमारा यह अभिप्राय है कि श्रवण मनन और निधिध्यासन के प्रकरणों का पृथक विभाग करना व्यर्थ है सभी तरह से इस ब्राह्मण में पूर्ववर्ती दोनों अध्यायों के अर्थ का उपसंहार किया जाता है पृथ्वी आदि में मधु दृष्टि तथा उनके अंतर्वर्ती पुरुष के साथ शारीर पुरुष की अभिन्नता पृथ्वी भूतानां इं पृथवी सर्वाणि मध्वस्थ पृथिव्य सर्वाण भूता मधुयचा साम पृथिव्या तेजोम मृतमय पुषो याध्यात्म शारीरस्तेजोमयो मृतमय पुषोयोय आत्मेत अमृतमिदम ब्रह्मेदम सर्वम यह पृथ्वी समस्त भूतों का मधु है और सब भूत इस पृथ्वी के मधु हैं इस पृथ्वी में जो यह तेजो में अमृत में पुरुष है और जो यह अध्यात्म शरीर तेजो में अमृत में पुरुष है यही वह है जो कि यह आत्मा है इस वाक्य से बतलाया गया है इस अमृत है यह अमृत है यह ब्रह्म है यह सर्व है इं पृथ्वी प्रसिद्धा सर्वता मधु सर्व ब्रदंभपर्यता भूता मधुकार्य मध्यवधु यथको मध्वपूपो नेक मधुकै एवं निवर्ति पृथ्वी सर्वूत निवर्तिता तथा सर्वाणी भूतानी पृथिव्य पृथिव्या असया मधुकार्यं यह प्रसिद्ध पृथ्वी समस्त भूतों की मधु है अर्थात अर्थात लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त भूतों प्राणियों का मधु कार्य है यह मधु के समान मधु है जिस प्रकार एक मधु का छत्ता अनेकों मधुकरों द्वारा तैयार किया हुआ होता है उसी प्रकार यह पृथ्वी समस्त भूतों द्वारा तैयार की गई है तथा तो समस्त भूत इस पृथ्वी के मधुकार हैं इसके सिवा इस पृथ्वी किमच यम पुरुषो तेजो मात्र प्रकाश मयो अमृतमयो पुरुषः पृथिव्या अध्यात्मम शरीरा शरीरः शरीरे भवः यध्यात्म शरीर शरीर शरीर भव पूर्वतेजोम मृतमयुषा स चिंगसमी चर्व भूताना उपकारक मधु सर्वाणी च शब्द सामर्थ्यात चतुष्टयम् सर्वाणि च भूताने मधु चब्द्यामेतुष्ट तबदूतकार्यम सर्वाणी चूताएपूर्वकता यस्क तदम ब्रह्म इतर कार्य वाचारंभण विकारो नाम ध्येय आत्रमित्य मात्रमित्येश मधुपर्याण सर्वेशाथ संक्षेप है इसके सिवा इस पृथ्वी में जो यह तेजो में, चिन्ह मात्र प्रकाशमय और अमृतमय अमरण धर्म पुरुष है और जो यह अध्यात्म शरीर शरीर में रहने वाला पहले ही के समान तेजोमय और अमृतमय पुरुष है तथा लिंग देह का अभिमानी है वह भी समस्त भूतों का उपकारक होने से मधु है और समस्त भूत उसके मधु हैं यह बात यशायम अश्याम इस वाक्य के चार शब्द के सामर्थ्य से जानी जाती है इस प्रकार ये चारों पृथ्वी समस्त भूत पार्थिव पुरुष और शरीर पुरुष एक मधु अर्थात समस्त भूतों के कार्य हैं और समस्त भूत इन चारों के कार्य हैं अतः इस जगत की एक कारण पूर्वकता है जिस एक कारण से यह उत्पन्न हुआ वही एक तत्व परमार्थतः ब्रह्म है उससे भिन्न उसका कार्यवाणी से आरंभ होने वाला विकार नाम मात्र है इस प्रकार मधु के पर्यायों का यह संक्षेपतः अर्थ है अमे उषा योजय प्रतिज्ञात इदम सर्व यदय आत्मा इतम अमृतम अमृतत्व यमया अमृत सासाधन मुक्त आत्मिज्ञानीद तदमृतम इदम ब्रह्म यद्रम्हते ब्र... ब्रमाड़ी जपय्यामी इत्यायाद प्रकृत यद्विष्ठ विद्या ब्रह्म विद्युत इदमस ब्रह्मणो विज्ञा भवति यही वह है जिसके विषय में यज्ञा की गई है कि यो कुछ है सब आत्मा है यह अमृत है मैत्री को जो अमृतत्व का साधन बतलाया गया था वह यह आत्म विज्ञान अमृत है यह ब्रह्म है जिसका मैं तुझे ब्रह्म का उपदेश करूंगा ब्रह्म का ज्ञान कराऊंगा इस प्रकार इस अध्याय के आरंभ में प्रकरण है तथा जिससे संबंध रखने वाली विद्या ब्रह्म विद्या इस नाम से कही जाती है यह सर्व है क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान होने से सर्व रूप हो जाता है इमा आपेशा भूताना मध्वा सां सर्वाणी भूता मधु यास्वत्सु तेजोमयोमृतम पुषो याध्यात्मतस्तेजोम मृतमय पुषोय आत्मेद अमृतमद ब्रह्मेदम सर्व ये जल समस्त भूतों के मधु हैं और समस्त भूत इन जलों के मधु हैं इन जलों में जो यह तेजो में अमृत में पुरुष है और जो यह आध्यात्म रेतस तेजो में अमृत में पुरुष है वही वह है जो कि यह आत्मा है इस वाक्य से बतलाया गया है यह अमृत है यह ब्रह्म है यह सर्व है तथा आपह अध्यात्मम रेतस्यपा विशेष विशेषतो वस्थानम इसी प्रकार जल मधु है अध्यात्म शरीर के अंतर्गत रेतस में जल की विशेष रूप से है अय्वा भूता मध्यस्याग्नेर्वा भूता मधुयसास्मौ तेजोमृतमय पुरशोयचा अध्यात्म वा तेजोमृतमय पुरशोयमें सोय आत्मेदत ब्रह्मेदम सर्व यह अग्नि समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस अग्नि के मधु हैं इस अग्नि में जो यह तेजो में अमृत में पुरुष है और जो यह अध्यात्म वांग में तेजो में अमृत में पुरुष है यही वह है जो कि यह आत्मा है इस वाक्य से बतलाया गया है यह अमृत है यह ब्रह्म है यह सर्व है तथा अग्नि ही वाची अग्नि विशेषत्व स्थानम इसी प्रकार अग्नि मधु है वाणी में अग्नि की विशेष रूप से स्थिति है अजम अयम वायुसा भूता मध्वस्त वाजो सर्वाणी भूतानी मधु यास्यो तेजोमयो मृतमय पुषो याध्यात्म प्राणस्तेजोमयृतमय पुरुषोयमे सजोय आत्मेद अमृतमिदम ब्रह्मेदम सर्व यह वायु समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस वायु के मधु हैं इस वायु में जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह आध्यात्म प्राण रूप तेजोमय अमृतमय पुरुष है यही वह है जो यह आत्मा है इस वाक्य से कहा गया है यह अमृत है यह ब्रह्म है यह सर्व है तथा वायु अध्यात्म प्राण भूताना शरीरारंभकोपकारा मधुत्व तदंतर्गता तेजोमयादीनाकारा मधुत्व तथा चो ताच पृथ्वी शरीर ज्योतिरूप अयम अग्नि इति इसी प्रकार वायु मधु है अध्यात्म मधु प्राण है प्राणियों के शरीरों के आरंभक रूप में उनका उपकारक होने के कारण यह मधु है उसके अंतर्गत जो तेजो मादि है उनका मधुत्व उसके करण रूप से उपकारक होने के कारण है ऐसा ही कहा भी है उस वाणी का पृथ्वी शरीर है और यह अग्नि तेजो रूप है अम आदित्य सर्वेश भूता मध्वस्यादित्य सर्वाणी भूतानी मधु यदित्ये तेजोमयो मृतमय पुरुषो या अध्यात्म पुरुषो मृतमय पुरुषोयमे सजोयम आत्मेद अमृत मदम ब्रह्मेदम सर्व यह आदित्य समस्त भूतों का मधु है तथा समस्त भूत इस आदित्य के मधु है यह जो इस आदित्य में तेजो में अमृत में पुरुष है और जो यह अध्यात्म चाक्षुष तेजो अमृत में पुरुष है यही वह है जो कि यह आत्मा है इस वाक्य से कहा गया है यह अमृत है यह ब्रह्म है यह सर्व है तथा आदि मधु चाक्षुसो चाक्षुषोध्यात्म इसी प्रकार आदित्य मधु है चाक्षुस पुरुष अध्यात्म मधु है इमेशा भूताना मध्वासा दिशा सर्वाणी मध्वा भूता मधु यसु दीक्ष तेजोमयोमृतमय पुरुषो याध्यात्म श्रोत्र पुरुषो यमेव च च्योजमा आत्मेदम अमृत मदम ब्रह्मोदम सर्व ये दिशाएँ समस्त भूतों का मधु है तथा तो समस्त भूत इन दिशाओं के मधु हैं यह जो इन दिशाओं में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो य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 प्रतिश्रवण वेलायाम भव प्रतिश्रुतक इस प्रकार दिशाएँ मधु है यद्यपि श्रोत्र दिशाओं का अध्यात्म परिणाम है तो भी शब्द श्रवण के समय श्रोत्र पुरुष विशेषता श्रोत्रों के समीप रहता है इसलिए वह अध्यात्म प्रतिश्रुतक है जो प्रतिश्रुतक में अर्थात प्रत्येक श्रवण वेला में रहता है उसे प्रतिश्रुतक कहते हैं अयं अय्रा भूता मध्यस्त सर्वाणी भूतानी मधुयचा अस्म चंद्रे तेजोमृतमय पुषोयश्चाध्याम मानसस्तेजोमृतमय पुषोये च योमस्माद अमृतमद ब्रह्मेदम सर्व य चंद्रमा समस्तभू का मधु है और समस्त भूत इस चंद्रमा के मधु हैं यह जो इस चंद्रमा में तेजो में अमृत में पुरुष है और जो यह अध्यात्म मन संबंधी तेजों में अमृत में पुरुष है यही वह है जो कि यह आत्मा है इस प्रकार से बतलाया गया है यह अमृत है यह ब्रह्म है यह सर्व है तथा चंद्र अध्यात्म मानस है, है इसी प्रकार चंद्रमा मधु है यहाँ अध्यात्म मानस पुरुष है